श्रीमद भगवत गीता अष्टादश अध्याय सप्तम श्लोक तक विचार हो गया है जिसमें कहा गया था कि यज्ञदान तप कर्म को ये तीन कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए कर्तव्या कर्तव्य है कर्त ये करना चाहिए तो उनको भी करना कैसे फल को त्याग करके केवल कर्म मात्र करना कर्तव्य नहीं तुम्हें पाचारत होगा मेरे कर्तव्य है ऐसा करके लेता हो एक राम तप तो वही मेरे मत है कहा था कि तो आगे बोलते हैं कि नित्य कर्म का त्याग ना संभव नहीं कहा कि नित्य कर्म है जिस आश्रम में है जिस वर्ण में है वर्ण और आश्रम धर्म को लेकर के कर्मादि की चर्चा है भिन्न भिन्न कर्म है सभी वर्णों का है सभी आश्रमों का है तो नित्य कर्म जो होता है ना अपना नित्य कर्म तो संन्यास करोड़ों नित्य कर्म का त्याग संभव नहीं है कि युक्ति ये संगत नहीं है यदि अज्ञानवश होकर के अविवेक पूर्वक उस कर्म को त्यागता हो नित्य कर्म तो तामस परिक्रता गुण से युक्त है एवं कर्म एक मानना पड़ेगा ऐसा शास्त्र कहा आगे समझता है शरीर पर कष्ट होगा नित्य कर्म करने से प्रात काल स्नान करना है करना अर्चना करना जो भी होगा कष्ट होगा ऐसा मान करके शरीर पर कष्ट होगा करके भय के कारण शरीर पर कष्टों के भय हो के कारण यदि नित्य कर्म नहीं करता हो तो वो राजस्त त्याग कहलाएगा वो तो त्याग का फल नहीं मिलेगा उसको कर्म तो त्याग फल नहीं मिला ये कहना है तीन चक्र के कहा था इति दुखम दुख है कर्म करना दुख है नित्य कर्म करने तो है दुख है सोच कर यद कर्म जो कर्म है नित्य कर्म है काय क्लेश भया तेज है शरीर का कष्ट क्लेश मानी कष्ट है काय मानी शरीर शरीर के कष्ट के भय से कर्म करने के लिए शरीर को कष्ट होगा इस भय से तय कि त्यागता हो सर सर आज सब त्याग में करता हो वो ऐसा त्याग करके पता त्याग फल त्याग का फल नहीं प्राप्त कर सकता ये कहा हुआ है टीका में भाष्य में कहते हैं कर्मा। दुख है कर्म ये जो नित्य कर्म है, है। काय क्लेश भयात शरीर के क्लेश कष्ट के भय से शरीर दुख भया है उसका शरीर दुख भयात काय शरीर है उसके दुख के भय से त्यजत पर त्याग देता हो कर्म को अब नित्य कर्म कागता हो सब व्यक्ति राजसम त्यागम कर राजस त्यागो करके राजसम तो रजो निवृत्तम तो रजोगुण से युक्त तो होकर तो तो के किया हुआ है कर्म त्याग नैव त्याग फलम तो त्याग का फल नहीं मिलेगा ज्ञान से सर्वकर्म त्याग से फलम मोक्षाख्यम न लवेत नै लवे तैयार कर्म नित्य कर्म करने से क्या होता है अंतकर्ण की शुद्धि होती है अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान हो जाता ज्ञान के माध्यम से सर्व सर्वकर्म त्याग हो जाता मोक्ष नामक फल प्राप्त करता किया होता तो नित्य कर्म किया होता किंतु वो फल नहीं मिलता नहीं त्याग फल ज्ञानपूर्वक सर्वकर्म का त्याग पूर्वक मोक्ष नामक फल प्राप्त नहीं कर सकता यही है फल से वंचित हो जाता है टीका होगा टीका में कहते हैं नो मोहम विनै वुखात्मक कर्म का भयात क्या जाती मोहत्व तो नहीं है उसमें तामस कर्म वाले के पास मोहता ज्ञान अभिवेक था इसलिए कर्म छोड़ देता था नित्य कर्म को वो तो तामस त्याग था किंतु तो, बोलता मोहम विनै दूसरे पक्ष है मोहत्व तो नहीं है इसमें अविवेक नहीं विवेक है जानता है कर्म द्वारा अधिकार है करना है समझता है किन्तु शरीर कष्ट के भय त्याग जानता तो है कर्म कर्तव्य है मेरे लिए करने पर शरीर को कष्ट होगा ये भय है उसको इसे त्याग देता हूं ये शंका है कुर्वारी की ना, ना। मोहम बिना ही वो दुखात्मक कर्म मोह के बिना ही दुखरूप जो कर्म है मोह तो नहीं है ये समझता है वो दुखरूप कर्मा का भया त्यजती शरीर के कष्ट से भय कष्ट के भय से त्याग देता है मोह तो नहीं है अविवेक नहीं उसमें विवेक है मेरा कर्तव्य ही समझता है करणानी कार्यम जनयंती कहते हैं इंद्रिय जो होते कार्य पैदा करने वाले इंद्रिय होते हैं वो। श्रामी मान इंद्रिया जितने भी हमारे हैं जो कर्म करने लगे तो थक जाते हैं ये समझ करके भाई यही है करणान जो करण है इंद्रिय है इंद्रियों के द्वारा माध्यम से करना है कर्म हस्तादी इंद्रियों से कार्यम जनयंती श्राव्यंत कार्यों पैदा करते हुए थक जाते हैं ये समझ तथा तब न त्याग व्यवस्था इसलिए वो त्याग तामस त्याग नहीं ये पूर्व आदमी कहा तामस तो नहीं है या तो कर्म कर रहा है उसने तो किया ही नहीं कर्म अभिव्यक्त पूर्व काम किया ही नहीं वो तामस त्याग है या तो थक जाते हैं कर्म इधर या थक जाते हैं तामस त्याग नहीं तत्र उस सिद्धांत इसके मैंने ऐसा नहीं है दूसरा है इनको कर दुख है कष्ट है समझ शरीर को कष्ट होगा कर्म करने के लिए समझ कर कहा दुखम इत कर्म के भय के कारण से खाजी के कष्ट के दुख के कारण से परितेज त्यागता हो गई और राजस्त त्याग है राजस त्याग करके फल प्राप्त नहीं कर मोक्ष फल नहीं मिलेगा उसको माने माननीत कर्म जो है परंपरा से मोक्ष देने वाला है परंपरा के माध्यम से साध सीधा मोक्ष तो नहीं ज्ञान होने के बाद ही मोक्ष होगा किंतु परम्परा अंत करें कि होगी तो उस प्रशास विश्व से जो होगा ज्ञान होगा मोक्ष होगा ठीक है भाई यद कर्म जो कर्म ऐसा कर्म है जो कर्म दुखात्मक अशक्य साथ दे हाँ, मान करके आलोच ऐसा विचार करके दुख रूप है इसको सिद्ध करना मुश्किल है बड़ा कष्ट है समझ करके विचार करके तत्व तो तो निवर्त है उस कर्म से निवृत्त कर जाता है जो व्यक्ति समझता तो है कर्म का फल मोक्ष मिल रहा है तो कष्ट है यह समझ करके कर्म से निवृत्त कर जाता है इंद्रिया क्लेशात्म शरीर और इंद्रियों को कष्ट के भय से कर्म करने के लिए शरीर को कष्ट होगा हस्तपात आदि इंद्रियों को कष्ट होगा इस भय से परि तेजती का त्याग देता है जो व्यक्ति सत्यक्ता वो जो उस कर्म को त्याग करके नित्य कर्म को त्याग कर रजो निमित्त त्यागमुण के कारण रजोगुड़ पैदा करके भी उसका फल, फल प्राप्त तो कर सकता कृत राजना त्यागे नो राज्यग उसने किया है जान बुझ कर, कर कर्म को छोड़ा है तद अनुरूप नरकम प्रतिबद्धित है उसका अनुरूप नरक को प्राप्त तो करेगा समझदार को संभल करके चलना चाहिए जो समझ हो तो चलो पता ही नहीं उसको समझदार को संभल कर चलना चाहिए ये तो जानता है मुख्य के कारण है कर्म जानता होगा शरीर के भय के कारण त्याग देता है शरीर को कष्ट के भय है उसको तो नरक प्राप्त करेगा त्याग का नहीं मिलेगा कर्मते थे आदर्श आमस और आदर्श कर्म का त्याग दो प्रकार का त्याग बताया तामस त्याग बताया राजस त्याग बताया रजोगुण संबंधितमोगुण संबंधित त्याग को बताया गया कर्म त्याग ने दो कारण बताया दिविधो दर्शित संप्रति सात्विकम त्यागम प्रश्न पूर्वक बढ़ा देते सात्विक त्याग को बताना कैसा होता त्याग सात्विक त्याग सत्गुण से अनुष्पन्ने वाले त्याग संप्रति समय सात्विकम त्यागम प्रश्न पूर्व को बढ़ा देते प्रश्न पूर्वक उसके वर्णन करते हैं सात्विक त्याग प्रश्न है कन सात्विक त्याग है प्रश्न है फिर कौन है सात्विक त्याग तामस का वर्णन हो गया नियत सुकन्यास संसा कर्म पत्थित तो आदि के द्वारा तामस त्याग हो गया दुख मित्य तो कर्म के माध्यम से राजस्याग की चर्चा हो गई अब सात्विक त्याग क्या है फिर तो प्रश्न है उत्तर देते हैं कार्य संग्य संगम त्यक् फल सग सात् यद कर्म कार्यम इत्यवह इस बुद्धि से कर्तव्य है करना चाहिए इस माध्यम से फल के लिए नहीं यर्म जो कर्म कार्यम इतव कर्तव्य है करना चाहिए इस बुद्धि से नियतम यद कर्म जो नित्य कर्म है अपने भिष्य में आया हुआ नित्य कर्म पराश्रम के माध्यम से जैसा आया हुआ कर्म है नित्य कर्म वह कार्यमेव क्रिय कर्तव्य है ऐसा मान के किया जाता है जिसमें फल की कोई आकांक्षा नहीं है कर्तव्य समझकर करता है जैसे सेना राजा का कर्तव्य है मान के लड़की है ठीक इसी प्रकार यह कर्तव्य समझकर जो कर्म करता है नित्य कर्म अपने हिस्से में जो आया हुआ कर्म है वह संगम तरफ फलम दो को त्याग करके कर्म में आसक्ति भी नहीं फल में आसक्ति भी नहीं दोनों को त्याग करके मैंने कर्तृत्वपना तो भी नहीं भोक्तृत्व तो बना भी नहीं कर्म में आसक्ति होने पर कर्तृत्वपना तो आता है और फल में आसक्ति होने पर भोक्तृत्वपना तो आता है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व रहित होकर दोनों से रहित होकर के तो जो कर्म किया जाता है संगम मैंने कर्तृत्व का अभिवान छोड़ करके और फल का विमान किस कर्म का फल मुझे मिले ऐसा अभिमान नहीं सत्याग और सात्विक को पता यही त्याग सात्विक त्याग है कहा कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर रहा है अभिमान भी नहीं फलाभिमान भी नहीं दोनों से रहित होकर के कर्म करता हो शास्त्रीय कर्म करता हो नित्य कर्म उसी को सात्विक त्याग कहा सदगुण से संपन्न त्याग कहा गया भाष्य का कार्य मान कर्तव्यम कार्य शब्द कर्तव्य माने रिहाड़ो और नृत से क्री धातु से नृत प्रत्य करें तो कार्य बनेगा तब्यत करेगा तो कर्तव्य बनेगा बात यही है एक ही अर्थ भाई कृत्य प्रत्यय है दोनों कार्य माने कर्तव्य नित्य कर्तव्य ऐसा मान करके कर कर्तव्य है ऐसा मान कर यत कर्म जो कर्म नियतम नित्यम नियत कर्म नित्य कर्म क्रियते माने निर्वर्तते संपादन किया जाता है हे अर्जुन ने संबोधन करके कहा किंतु उसमें दो कर्तव्य बुद्धि से कर रहा दो चीज को त्यागना है संगम तक फलम सहित कहा हुआ है आ, कर्म में आसक्ति छोड़ देना रहा संगत त्याग ना कर्तृत्व विभिमान को त्यागना मैं करने वाला हूं यह बुद्धि न हो और मैं फल मुझे मिलेगा मैं भोक्ता हूं यह बुद्धि भी न हो संगम तक फलम सहित कहा करना नित्य कर्म का फल होता है नहीं होता मीमांसा कहते नित्य कर्म का फल नहीं है न कर्म पर प्रत्यवाय है पाप लगेगा करने पर फल नहीं मानते युद्ध तो पा शिकार करके नित्य कर्म का फल होता है हम कह से कह पाए नित्य कर्म का फल है अंतकर्म की शुद्धि फल है कुछ भी नहीं चाहते निष्काम बाप से नित्य कर्म करता है तो परमात्मा उस कर्म को ऐसे रखेंगे नहीं आपके अंतकर्म की सफाई कर देंगे विषय लोलुपता समाप्त हो जाएगी अंतकर्म शुद्ध होने पर उसके आगे फिर वेदांत सर्व आदि करके आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है कितना महान फल है क्यों नहीं फल नित्याराम कर्मणा फल, फल होते नित्य कर्म फलशाली होते हैं निष्फल नहीं होते है। प्रमान है। प्रमान हैं भगवत वचनम प्रमाणम अब भगवान श्री कृष्ण के वचन ही प्रमाण है हम पहले बोल चुके भाष्य बीते आगे आने वाला है भगवान अनिष्टम विष्टम मिश्रम च्रिविधम कर्मण फलम भगवत त्यागी नाम प्रत्यान उत्तन्यास आगे आने वाला है भगवान ने पहले कहा यही कहा भगवान जो वचन हुए हमने प्रमाण रूप से कहा पहले पहले कहा भगवान श्री कृष्ण का वचन आने वाला है उसको हमने पहले उद्धर में कहा था भाष्य में अथवा एक व्याख्या हो गई अथवा यद्यपि फल हम न सुते नित्यकर्म कर्म फल यति भी सुना पड़ता अविनोद्रव जो है जैसे स्वरों काम बाकी ऐत वाक्य अग्निहोत्र जुहिया अंतर होता है स्वरों काम हो जित फल का कथन भी है स्वर्ग से हाने वाला क्या करे या करे अग्निहोत्र फल की फल बाकी नहीं वहां फल का विधान नहीं है केवल हवन करे अग्निहोत्र करे इतना आता है केवल विधि को उद्देश्य करके जो बात बोलने वाला को बोलते शुरुति होता है तो एक अथवा यद्यपि फलम न सुनिएते नित्य से कर्म यद्यप नित्य कर्म का फल नहीं सुनाई पड़ता शास्त्रों में अग्नोत्र जुजरात इत्यादि बातों में फल नहीं सुनाई पड़ा तथापि फिर भी नित्यम कर्म कृतम जो नित्य कर्म किया हुआ क्यों? कर्म है नित्य कर्म आपका संस्कार मन संस्कार के लिए होता है आपका अपने मन या मन संस्कार के लिए होता है मन शुद्ध होगा प्रत्यवाय परिहारंभा फलम अथवा पाप का मैंने न करने पर पाप लगना था उसका परिहार होना ये फल होता है प्रतिवाय का परिहार भी तो फल है ना पाप नहीं लगेगा करने से ये फल है या तो मन का संस्कार करना है उसके तो द्वारा संस्कार हो जाता है या प्रतिवाय का परिहार होगा प्रतिवाय नहीं लगेगा पाप नहीं होगा पाप का अभाव रहेगा ये फल है फलम हम करो आत्मना आत्मा के लिए फल अंतकर्म में फल देगा आत्मा को फल देगा या तो अंतकर्म की शुद्धि करेगा नित्य कर्म या प्रतिदायक अभाव रखेगा ठीक कल्प यदि कल्पना हो जाती है नित्य कर्म का फल कल्प, फल के द्वारा कल्पना है इसके द्वारा रात्रि सत्र एक याग के से कल्पना की जाती है बाकी रात्रि स्वर्ग याग करो बोला क्यों तो फल नहीं सुनाई पड़ा तो फल वहां कल्पना करके होता है ठीक है इस प्रकार है ये कल्पित अज्ञानी कल्पना करता ही है नित्य कर्म का फल है मानता है या तो अज्ञानी माने मुमु अज्ञानी जो है वह नित्य कर्म का फल या तो अंतकर्म की शुद्धि है अथवा प्रत्यवाय का अभाव फल कल्पना करता है तथापि कल्पना तो करता है अज्ञानी तथापि फिर भी नित्य कर्म कृतम आत्मस्वीकार तो कल्प तत्र तामी कल्पना निभा रही थी वो कल्पना भी नहीं वह अज्ञानी जिस प्रकार कल्पना कर रहा है ना नित्य कर्म का क्या कल्पना कल्पना या तो अगर मेरी शुद्धि होगी ये करने से अथवा प्रतिभा का अभाव होगा मुझ पर पाप का अभाव रहेगा यह कल्पना करता है अज्ञानी उस कल्पना को भी ताम कल्पना को जो कल्पना है अज्ञानी के द्वारा होने वाली कल्पना है यह करने से मुझे लाभ होगा अंतकर्म की शुद्धि होगी अथवा प्रत्यवाही का परिहार होगा ये जो कल्पना है निभा रही थी इसका भी खनन करते हैं फलम त्यकतवा सब तक द्वारा किसके द्वारा फल को त्यागना बोला ना संगम त्यको फलम चाहिए फल को भी त्यागना है नहीं, नहीं। नित्य कर्म का फल की आशा न रख करके कर्तव्य मात्र बुद्धि से करता रहा है जो कल्पना अभी अज्ञानी के माध्यम से होने की संभावना है या तो एक कार्य से अंतक शुद्धि होगी मेरी या प्रतिभा का अभाव होगा ये भी कल्पना है ये फल हो गया ये भी इसका भी अभाव कल्पनाते फलम त्यता फलम त्यवाने इस शब्द के द्वारा फलम त्य संगम त्यता फलम तय तो फलम त्यकता लगाना है वहां भी त्यक्वा पर वहां भी जोड़ना है अतः साधु उक्तम संगम तत्वा फलम शैव कहा भगवान ने ठीक ठीक कहा संगम तत्वा फलम शैव सत्याग सात को पता भगवान ने ठीक ठीक कहा साधु उत्तम सुष्ट उगतम अच्छा कहा सत्याग आगे आगे सत्याग सा को पता सत्याग पर क्या है तो कहते सत्याग नित्य कर्म सेल पर ही है ये नित्य कर्म में दो का त्याग कर रहा का त्याग और फल का त्याग सर्व में आसक्ति का त्याग और फल में आशक्ति का त्याग करतृत्व तो पर आगा त्याग भाई करने वाला भी ना समझे और फल भोगने वाला भी ना समझे सात्व कहा उस त्याग को सात्विक त्याग कहते हैं सतुगुण से निष्पण को सात्विक कहा जाता है सत्य निर्भीता शतुगुण के द्वारा संपादित हो रही है जब शतगुण जगेगा तब ऐसी बुद्धि आएगी मत मैंने अभी मत अभिमत है मेरा मंतव्य है कहा नो टीका भाष्य भाग है नो पूर्व पक्ष बोलेगा कर्म परित्याग त्रिविध संन्यास प्रकृता कर्म का जो त्याग है ना तीन प्रकार के त्याग बताया आपने और सन्यास संन्यासन्यास भी कहा कर्म काम्या कर्मा न्यासम संन्यासम प्रभिदु कहा प्रकृत प्रकृत हो ना सन्यास के बारे में है क्यों काम्या्या कर्मा न्यासम संयासम प्रभु यहां से है जो अर्जुन का प्रश्न था सन्यास से महाबाव तत्व मिथ्या उसका उत्तर क्या दिया काम्याम सन्यासम कवेश सन्यास का है, सन्यास सन्यासवाक्य है यहाँ पूर्वक में त्रामसो राजस उत्याग राजगतामस कथम इंगफल्यागस्तृतीय तामस त्याग तो राजग का नाम दिया और कर्मफल्यागो सात्व से कहा तो सात कर्म फल का त्याग की चर्चा करती किसकी वह त्याग की चर्चा थी या कर्म फल के त्याग कहां से आ गया पूर्वादि का कहना है कथम भी हमारे अश्विन श्लोक श्लोक में संघ फल त्याग है संघ के फल का त्याग संघ और फल दो का त्याग कर्म में आसक्ति फल में आसक्ति का त्याग तृतीय तो तृतीय से इस्लोक क्यों कहा गया कैसे कहा गया तो संन्यास जाना चाहिए ना संन्यास कहना चाहिए तो तत्व यही है कर्म परित्याग तीन प्रकार कहा तीन प्रकार के कर्म होता है कहा त्याग संन्यास है सन्यास भी कहा तो फिर या तो कर्म करने को बोल रहे है क्या बोल रहे हैं त्यागने को तो नहीं बोल रहे तो यहां संग और फल का त्याग कैसे कर्म का त्याग बोलना चाहे ना कर्म की चर्चा क्या है पहले तो कर्म का त्याग न बोला यह तो यह तो कर्म संन्यास कर्म नौ वहां तैसे परित्याग है किसी कर्म का नित्य कर्म का वह कर्म के कैसे आचार्य फल त्याग कैसे आ गया दो श्लोकों में तो कर्म त्याग बोला दुख पीते में कर्म काय कलश भयाते थे कर्म का थे कर्म त्याग बोला हुआ यह तृतीय में फल त्याग और संघ त्याग।, त्याग क्यों बोला कर्म का त्याग क्यों ने कहा प्रश्न है प्रथम ही हमारे तृतीय जो आया नौवे श्लोक में संग फल त्याग में तृतीय तुम चुके कर्म को छोड़कर संग और फल का त्याग क्यों तृतीय रूप से क्यों कहा गया दो कर्मों का त्याग की चर्चा हो गई यहां पर तृतीय में मान और फल का त्याग कैसे कहा तृतीय रूप से यथा जिस प्रकार एक दृष्टांत पूर्व आदि यथा त्रयो ब्राह्मण आगता ऐसे वाक्य बोला एक व्यक्ति बोल रहे तीन ब्राह्मण आए हुए या तीन ब्राह्मण आए हैं तथा उन तीनों में से षंग विधौ दो अंगों के सहित सड़क के सहित भेद के जिगाता है दो तीन में से क्षेत्रीय तृतीय लो तीन ब्राह्मण आए करके चर्चा की थी क्या था और बाद में बोलता है दो तो सड़क है, वो तो ब्राह्मण हो गए और तृतीय को और शे बोलता है तो पहले जो बोला था उसका यह विरोध आ गया पहले तीन ब्राह्मण आया बोला आए हुए कहा उनमें से दो तो ब्राह्मण है सड़क अव्यता है और एक क्षेत्रीय है लो तृतीय वो तो एक अर्थशाली होता बाकी नहीं होता ठीक इस प्रकार यदि तदवत्त इसी प्रकार ये वाक्य हो गया तीन प्रकार के कर्मों के त्याग के बारे में चर्चा करूंगा कहा तो दो में तो कर्म का त्याग बता दिया और तृतीय बोल दिया संगत त्याग संग कर्म के बारे में छुआ ही नहीं वो तो वाक्य कैसे हो गया जैसे तीन ब्राह्मण आयु भय को बोलता हो तीन प्रकार के कर्म और उनमें से दो तो संग है और एक तृतीय क्षेत्रीय है लो तीन में से एक क्षेत्रीय तीन ब्राह्मण कैसे हो गए तो तीन की चर्चा करके दो का कथन करके तृतीय की उन्हें कहा कर्म को या तो फलत्याग संगता के बारे में आ गया ये पूर्वादि किसान का है सिद्धांत बोलते नए स दोष इसमें कोई दोष नहीं आएगा त्याग सामान्य रूप पूर्व में कर्म त्याग कहा था क्या कहा था भाई क्या कहा फलत्याग बोला है संगत्याग त्याग तो है वहां भी त्याग है यहां भी त्याग है त्याग रूपी इस आदृश तीनों में है बराबर है जैसे तामस में है त्याग राजस में त्याग यहां भी त्याग है वह कर्म त्याग का आता है फल त्याग बोला त्याग रूपी जो सादृश्य तीनों के बराबर है त्याग सामान त्याग सादृश्य के द्वारा सुतर तत्वार्थ ये प्रशंसा के लिए है त्याग में बड़ा त्याग है पहली वाले त्याग प्रशंसा ने निंदन है कर्म त्याग दिया उन्होंने ये तो कर्म करता है केवल फल को त्याग का है प्रशंसा के लिए इसके प्रशंसा के त्याग तो धर्म लेकर के इसको भी त्याग बोला हुआ है त्यागत तो धर्म तीनों में है पहले वाले में दोनों कर्म आ गए और यहां पर फल त्याग गए, संग त्याग गए, तो इसके तृति के लिए देखो वो कर्म करते ही नहीं है कर्म करता हुआ त्यागता है इसकी से आए, तृतीय जो है ना कर्म करता हुआ त्याग रहा करवा कर्माशक्ति भी फलाशक्ति भी नहीं कर्म तो कर रहा है कर्म कर रहा है जिसके मोक्ष का साधन बनेगा उसका अस्थि कर्म संन्यास से फला सदि त्याग से त्यागत तो सामान्य दोनों में देखो चाहे फल की त्याग करे चाहे कर्म का त्याग करे दोनों में त्यागत तो समान धर्म है पहले वाले दो में आया था कर्म का त्याग और यह फल का त्याग कहा हुआ है तृतीय में यही तो है ना अस्थि है ये बार इस बात अस्थि है क्या है कर्म सन्यास से कर्म का सन्यास है पहली बार दो में कर्म ही हुआ है नियत सन्यास कर्मों कहा था बहुत संन्यासों परित्याग कर्म त्याग परिकल दो में तेज है तो कर्म का आय कल से भया तेज है कर्म को त्याग रहा भय के कारण शरीर को कष्ट होगा करके कष्ट शरीर के कष्ट के भय से कर्म त्याग, त्याग देता है तो सक्रिय सब त्याग नहीं बिताएगा भोला भले मोक्ष उसको कर्म त्याग कर, फल कहा यहाँ पर प्रशंसा के लिए फल त्याग बोल दिया त्याग तो समान है ये कहे अस्थि ही, ही पर अस्ति है कर्म संन्यास्य फला फलाभिंद फलाभि संधि त्याग कर्म का कर त्याग करना अथवा फल के आशा को छोड़ देना संधि फल के साथ अभिसंधि है मैं भोखता हूं ये बना इसको त्याग करना त्यागत्व सामान्य दोनों में त्यागत सामान्य तो है सादरी से तो है वहां भी त्याग है यहां भी त्याग है पहले वाले दो ने कर्म का त्याग कहा और यहाँ पर फल त्याग कहा त्याग सामान्य सादृश तो है तत्र उस तीनों सादृश तीनों में राजस तामस हुए कर्ब त्याग पहले वाले जो त्याग थे राजस तामस दो प्रकार ता, के त्याग थे कर्म का त्याग इसलिए उस कर्म त्याग की निंदा के माध्यम से उसकी निंदा हो रही और इसी प्रशंसा हो रही कि फल त्याग करके कहा यही है कर्मफलाभिला कर्म फलाभिशन त्याग कर्म के फल के साथ जो आसक्ति है उसका त्याग यह कहा हुआ है सात्विकत्व जाती है सात्विक रूप से इसकी प्रशंसा की जाती है उसके लिए कहा गया है त्याग तो सा त्याग है सात्विक को पता ही कहा हुआ है सत्याग सात्विक सात्वी को पता ही बोला या। यार सात्विक कहा गया करके कहा ठीक है मैं कहते हैं कर्तव्य कार्यम में कर्तव्यम इति ऐसा कहा कह एक ही अर्थ है कार्यम का अर्थ कर्तव्यशब्द सेल है राशिकारण कर्तव्य कर्तव्य में कर्तव्य में अर्थ होगा कार्यम करना ही चाहिए ऐसा मान कर इति य दिया कार्यमेण निग्याते नित्यकर्म का फल का निषेध करते भाग्य मान फल होता है कर्म का फल नहीं भाग्यंतरम साध्यांतरम जो साध्य है उसको अन्य कोई नहीं है साध्य को लेकर के नहीं करना केवल कर्तव्य मान के करना है यह करने से फल मिलेगा यह आशा छोड़कर करना है साध्यांतरम निषि अन्य भाग्य में साध्य होता है फल होता है साध्यांतर निषि अन्य साध्य के निषेध कर लेते हैं यही करता है नित्यान विधि उद्देश्य फला स्रोड़ा है जो तो विधि वाक्य जो आते हैं श्रुतियों में अग्निहोत्र जूहियात ऐसे वाक्य आया विधि है विधि का उद्देश्य वाक्य है वो वहां पर फल नहीं सुनाई पड़ता जैसे स्वर्ग कामजे तो पुत्र कामजे तब फल सुनाई पड़ रहा है क्या पुत्र स्वर्ग आदि फल है उसके केवल अग्निहोत्र जूहियात शब्द आया वहां पर फल नहीं सुनाई पड़ रहा है विधि का जो उद्देश्य है विधि तो है लिंग लगा रहे वहां भी जूहियात में अग्निहोत्र जूहयात जैसे एजेत है वैसे जूहिया तो वो धातु का रूप है तो विधि तो है विधि वाक्य है वो आदेश है तो फल नहीं सुनाई पड़ रहा है नित्य आराम जो नित्य कर्म पर जितने होते हैं उनके नित्य कर्म को बताने वाले बाक्य विधि उद्देश्य फला असर बढ़ा विधि का जो उद्देश्य भाग होता है ना उसमें फल का असर पड़ा फल नहीं सुनाई पड़ता है फल नहीं सुनाई पड़ने के कारण तेसाम आराम कर्मणाम फलम त्यक्त नित्यकर्म के फल त्याग करके क्योंकि जिस वाक्य के आधार पर कर्म करना है वाक्य में फल फल नहीं है अग्नोत्र इतना वाक्य आगे आया तो आ, फल सुनाई नहीं पड़ा जैसे स्वर्ग का फल सुनाई पड़े स्वर्ग चांद वाले याद स्वर्ग फल है उससे सिद्ध होता है ऐसा नहीं है इसलिए फलम त्यक्ता फल की आशा को छोड़ दें विधि में जैसे आया है अग्नित्र जुहत फलम त्यकपा इति अयुक्तम जब फल के सुनाई नहीं पड़ा तो फिर फलम त्यागता क्यों बोल रहे ठीक नहीं ये शंका है अभिनोदन किया आदि आदिवार के विधि के उद्देश्य उद्देश्य वाक्य में जब फल सुनाई नहीं पड़ा है तो फल के त्याग कैसे त्याग रहा है फल सुनाई पड़ता तो त्यागता उस वाक्य में फल है ही नहीं सुनाई नहीं पड़ा कैसे त्याग सकता ई शंका है शंका कर घे त्यागाम यद्य फल सुनाई नहीं पड़ा फिर भी फल है नित्य का भाष्यकार कहना चाहते हैं विधि जी का उद्देश्य है अग्नित्र फल नहीं सुनाई पड़ा फिर भी अग्नोत्र का इसका नित्य कर्म का फल है ये कहते हैं ये कहना चाहते हैं नित्यानाम इत्यादि भाष्यों का अधिकार नित्यानाम कर्मणाम फलवत्व भगवत वचनम प्रमाणम और नित्य कर्म का फल होता है यह भगवान के वचन ही प्रमाण मानते भगवान श्री कृष्ण के वचन वह हम प्रमाण मानते हैं हमने कहा पहले भी कहा प्रमाण है करके कहा तीन प्रकार का फल होता है करके बताएंगे आगे बाकी आएगा अनिष्टम इष्टम विश्रम चिवेदन करुणा फलम इत्यादि कहेंगे ये कहा ठीक है हम कहते हैं फलम त्यक्त इतान तर तत्व है, है फलम त्यक्त आया है संगम त्यक्वा फलम चाहिए फल को भी बोला हुआ है तो फलम तुक्त वा इस वाक्य का विधांतर तात्पर्य अन्य प्रकार से सेधान प्रकारा अन्य प्रकार से तात्पर्य बताते हैं अथवा करके कहा अथवा यद्यपि फल न शूयते विधि वाक्य फल नहीं पड़ता है नित्यकर्म का अग्नोत्र विधियादिवाक्य है नित्य हैं। से कर्म तथा नि कर्म कृतम आत्मसंस्कार प्रतिभा परिहार फलम कहो आत्म कल्प ही अज्ञानी फिर अज्ञानी तो कल्पना कर ही लेता है क्या कल्पना करता है नित्य कर्म करने से मेरा अंत कर्म शुद्ध होगा बुद्धि शुद्ध होगी अथवा प्रतिभा का अभाव रहेगा यह कल्पना कर ही लेगा वो यही बुद्धि से करके ही करता है कर्म उसको निषेध करने के लिए वो भी कल्पना नहीं करना चाहिए इसके लिए तामिकल्पना वो जो कल्पना अज्ञानी की कल्पना थी नित्य कर्म करने से मेरा अंत करने की शुद्धि बनी और माने प्रतिभा का अभाव फल मिलना है वो कल्पना को भी खंडन करते भाषिका नहीं फलम त्युता शब्द भगवान श्री कृष्ण खंडन करते हैं फलम त्युता के द्वारा फल की कल्पना नहीं साधु संगम त्यता फलम सदि कहा ठीक कहा भगवान ने जो कहा संगम त्युत्व फलाने से कहा ठीक है फलम से ठीक है कहा ठीक है नहीं विधिना कृतम जो विधि वाक्य अभिन्होत्र वाक्य है हवन करे कर्तव्य दिखाए खाली फल नहीं दिखाए सायंकाल प्रात काल हवन करे ये कहना नही विधिना कृतम कर्म अनर्थकम जो विधि के द्वारा किया गया कर्म अनर्थक नहीं होता को अर्थ होता है उसमें जो विधि वाक्य का सहारा लेकर कर रहा अवरत जो है वाक्य का सहारा लेकर कर्म कर रहा कर है कर्म कर रहा है तो विधि पूर्वक जी किया हुआ कर्म अनर्थक नहीं होता विधि अनर्थक क्या था? विधि अनर्थक होगा यदि कर्म अनर्थक होगा तो भाई कोई अर्थशाली नहीं होगा बाकी तो विधि बाकी में व्यर्थ हो जाएगा विधि अनर्थक किया विधि अनथक स्थिति में विधान किसलिए किया कुछ भी नहीं मिल रहा है तो तेरह सर्वतफला भावी सुनाई हुआ सुनाई पड़ा हुआ फल तो नहीं है वहां अग्नोत्र विहार तो आदि वाक्य में सर्वतफल नहीं सुनाई पड़ता हुआ फल नहीं है जैसे पुत्र काम से तब फल है इस प्रकार फल नहीं सुनाई पड़ता फिर भी नित्यम कर्म विधि अनुष्ठित अनुष्ठित विधि के द्वारा ही निश्चित अनुष्ठान किया नित्य कर्म मनमान रंग से तो नहीं किया शास्त्र के आधार पर कर रहा वो विधि वाक्य को के द्वारा मान चल, चल करके कर रहा है न आत्मान अजान अनुपहतम अनुपहत मनस्व उत्या तस्मिन कर्म नहीं आत्मसत्कार फल कल्पी तब अग्रणे प्रतिभा स्मृत्या तत्कर्म करतुरा तन्निवृत्ति करोति वा इति नित्य कर्मण युक्ताम कल्पनाम अनु निष्पादित फल कल्पनाम से फल त्यक्तना भगवान निवार मानिए पूर्वादि क्या सोचता है विधि के द्वारा उद्देश्य कर विधिवाक्य के द्वारा किया हुआ जो कर्म का निष्फल नहीं होता तो फल तो सुनाई नहीं पड़ फिर भी निष्फल नहीं होगा नहीं तो विधिवाक्यक हो जाएगा इसलिए उसका फल जरूर है क्या है अंतकरण की शुद्धि कर देगा और प्रतिभा का अभाव करेगा कल्पना करता है उसके यह निषेध करते हैं भगवान द्वारा किसके द्वारा ये कहना चाह रहे हैं अज्ञानिक की कल्पना ऐसी होती है स्रोतफलाभाव नहीं का नहीं विधिनाथ विधिवाद के अज्ञानी की कल्पना है विधिवाद के द्वारा किया गया जो कर्म है वेद के द्वारा विहित कर्म कर रहे ठेके पर कर्म अनर्थक न वो कर्म अनर्थक नहीं होगा सार्थक होगा फल होगा उसका यदि सुनाई नहीं पड़ेगा हुआ फल फिर भी कल्पना करता है अज्ञानी बीध यदि फल ना हो अनर्थक हो तो बीध बाकी व्यर्थ हो जाएगा सार्थक व्यर्थ होगा ये कल्पना है अज्ञानी तो तेना इसी हेतु इसे कहा स्रोत सुनाई पड़ता फल तो नहीं है जितने कर्म के लिए इतने कर्म करेगा ये फल होता है करेगा सुनाई पड़े नहीं तब फल नित्यम करो फिर भी नित्य कर्म विधि तो अनुष्ठितम ये कहा अनुष्ठित अनुतिष्ठ नित्य कर्म जो विधिवाक्य है विधिवाक्य के द्वारा किया हुआ जो कर्म अनुष्ठान करता हुआ का आत्मानम अजान अपने स्वरूप का पहचान नहीं क्या फल देना है तो, अजानन अनुपहतम मनस्तार उपहत नहीं हुआ मनुष्य उसका स्वरूप न जानने पर भी उसे बहिर्मुख नहीं है। फल है कल्पना करता है तस्विन कर्म ही आत्मसंस्कार फल कल्प कर उस कर्म में आत्मसंस्कार मन मन संस्कार की कल्पना करता है कर्म करने से मन का संस्कार होगा ऐसा ज्ञान कल्पना करता है तद अड़े अथवा उसको द्वित्य कर्म करने पर प्रत्यवाय स्मृति प्रत्यवाय का स्मरण है दृत्य कर्म करने से प्रत्यवाय होता है स्मृति पर कहा हुआ है तत्कर्म कर्तुर आत्मन तन्या का जो दित्य कर्म करना कर्ता के जो मन है उसके तन्य प्रति क्या प्रतिभा की निवृत्ति ये कल्पना करता है करोती नित्य कर्मणी उत्तम कल्पना नित्य कर्म अज्ञानी के द्वारा जो किया गया कल्पना है ये कल्पना भी अनुनिष्पादित तो फल कल्पना फल कल्पना किस लिए कर रहा है निष्पादित फल नहीं है उसका अनुष्पादित बुद्धि में नहीं कहा इसलिए फल की कल्पना कर रहा हो फलम त्यक्ता अरे भगवान निभा फलम त्यक्ता शब्द के द्वारा भगवान निवृत्ति कराते हैं ये फल को भी त्यागता है ज्ञानी क्या करता है विवेकी अविवेकी फल की कल्पना कर लेता है नित्यकर्म विवेकी तो त्याग देता है कहा यही है संग संगल त्याग होते है नित्यकर्म का संग और फल का त्याग संगम त्यौहार फल कहा हुआ है नित्यकर्म पे कर्तृत्व अभिमान में नहीं है फल पे भौक्त्व में दोनों त्याग कर कहा नित्य कर्म संगफलते हुते संभवे फलित महा दोनों त्याग के कथन में संभव होने पर फलित क्या हुआ अतः इत्यादि शब्द क्या हुआ निष्पन्न क्या हुआ अतः शब्द से आगे अतः साधु उक्तम इसलिए ठीक कहा भगवान श्रीकृष्ण ने संगम च उत्ता फलम च विचुका साधु उक्तम ठीक ठीक कहा यही है आगे काशि पर सत्याग सा सात्व को पता कह हुआ है सत्याग त्याग है कर्म कर्माशक्ति दोनों से रहित होकर के नित्य कर्म करने का जो त्याग है फल का त्याग संघ का त्याग नित्य कर्म सुल पर सत्याग सातु सत्याग स नित्य कर्म में संग फल त्याग फलत्याग सा सात्व का वह सब पर कहते हैं साधुगुण से नहीं फिर पता अभी पता है कहा ठीक है कर्म तत्फल त्याग से त्याग संयास शब्द अभ्याम पहले त्याग शब्द सन्यास शब्द आया था तो त्याग शब्द सन्यास शब्द संन्यास तक कामयान सन्यासन संन्यासम कव्य विधो सर्व कर्म फल त्याग प्राप्त चक्षा कहा था अर्जुन का प्रश्न ये था संस महाभाव तत् तो मैं चाहे प्रेरित त्याग से पृथक केश जिसका त्याग शब्द का अर्थ संन्यास शब्द का अथ भिन्न भिन्न रूप से मैं समझना चाहता हूँ मुझे बताइए कहा, कहा था उसका उत्तर दे ही दिया था यही है कर्मफल फलते से जो फल का त्याग बताया वह त्याग संन्यास शब्द अभ्याम से पहले त्याग शब्द संन्यास शब्द से प्रकरण था कामयानम करवा में आश्रम संन्यासिद आदि में प्रकरण था उसी क्या फल के त्याग को त्याग लिया हुआ है प्रकृत से त्यागोही त्यागोही पुरुष व्याग्र त्रिविदम संप्रकृत संप्रकृत का हुआ था यही है त्यागोही थी त्राइविद्यम प्रतिज्ञा त्याग तीन प्रकार का होता है प्रतिज्ञा की पहले भगवान ने प्रतिज्ञा अनुरोध है ना प्रतिज्ञा का अनुरोध से वे विधेयप दो प्रकार के त्याग का कसन कर दिया अ विवेक पूर्वक का त्याग जानता हुआ कर्म का त्याग शरीर को कष्ट होगा करके त्याग दो त्याग की कसन हो गई तृतीयम विधान तृतीय प्रकार की त्याग है यहाँ फलत्याग वो तो कर्म त्याग था पहले बार यहां फल त्याग है तृतीय विधान तद पहले वाले से विरोध रूप से पहले वाले से विरोधी है तो फल को त्याग करके मोक्ष प्राप्त करे तो को बंधन को प्राप्त कर दे पहले वाले उत्पाद है तो भगवतो अकौशलम तो भगवान ने कुशलता नहीं है बोलता है सन्यास त्याग कहना था न कर्म दो प्रकार के कर्म की चर्चा की तृतीय फल त्याग की चर्चा करती आपात में तो प्राप्त हुआ ये संगत है कहा ननो यही है पूर्वादी कर्म परित्याग भी था कर्म का त्याग तीन प्रकार को को का प्रकारक बदलांग कहथ सन्यास प्रकृत कर्मक्याग ति सन्यास प्रकार कहा था तत्र तामसो त्याग राजग राजगताम तो बताया कर्मकत्याग कर्मस राजस्यागता पूर्व दो श्लोक में कथम यृतीय यह श्लोक यहा संगफफल्यागस्तृतीय संगफल कर्म में आ फल आ सकते त्याग को तृतीय रूप से कह जाए मेरे कर्म का त्याग बताना चाहिए ना कर्म के त्याग के प्रसंग है दो श्लोकों में और यहाँ पर फल त्याग तो कैसे कहा कहा जाता है पूर्वादि और बोला यथात्र ब्राह्मण आ, आ गया कोई बोलता और तीन ब्राह्मण आ गए हमारे घर में आज तीन ब्राह्मण उनमें से बात बोलता दो तो सड़ंग रहता है ब्राह्मण वो तो ठीक है और एक क्षत्रिय है अरे प्रतिज्ञा जैसी की तीन ब्राह्मण तो तीन ब्राह्मण की चर्चा करने जाए आगे क्षत्रिय कहां से आ गए ठीक है इस प्रकार होता है है मैं कर्म को त्याग कर तीन प्रकार बताऊंगा करके प्रत्यांग करना और दो प्रकार के कर्म त्याग करने बाद त्याग बोलना तृतीय कर्म कर्मचार तो बताया नहीं त्याग वैसे ही है। जैसे वो बा, बाक्य है ना त्रभु ब्राह्मण आगता आदिभा वो उसी प्रकार ये हो गया ऐसा पूर्वादि ने कहा ठीक है हम प्रकर्म प्रतिकूलम उपसंहार वचन अनुचितम इत्यादि दृष्टान आरम्भ किया था कर्मत्याग के बारे में और उत्तर के समय में फलत्याग बोल दिया एक बार जैसे आरम्भ किया कर्मत्याग के शुरू किया फलत्याग बोल दिया तो मैंने आरंभ से विपरीत है ये वाक्य इसमें दृष्टांत तो बताया यथा प्रभु ब्राह्मण आ गया था इत्यादि जैसे मेरे घर में ब्राह्मण आये हुए है। दो तो षंग हैं है, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय ऐसे वाक्य होगा ये संगति ने पाकि ऐसे पूर्वादि की संख्या है यथा इत्यादि कहा था पूर्वोत्तर विरोध है ना प्राप्त होगा उस कहो पूर्वापर में विरोध है पहले कर्म त्याग कहा अभी फल त्याग बोल रहे हैं तो ये विरोध प्राप्त दिख रहा है और अकौशलम भगवान में कुशलता का अभाव दिख रहा है उसको प्रत्यादि से खंडन करते हैं नहीं भगवान में कुशलता है अकुशलता नहीं त्याग तो है ना पहले वाले त्याग है यह भी त्याग है वहां कर्म त्याग कहा था फल त्याग का त्यागत सामान्य है जैसे एक विद्वान होगा एक मूर्ख होगा मनुष्य तो दोनों में है, तो है।, है। त्याश्य, त्याश्य ना तो त्या, त्याग तो दोनों में है बस आदर है भगवान का अकुशलता में कुशलता है नई सुदोश इत्याग कहा था नये सुदोश त्याग सामान्य न स्तुत्य था त्याग साधारण आधार जो सामान्य धर्म है दोनों में रहने वाला किसमें त्याग त्याग वहां भी कर्म त्याग भी फलत्याग में त्याग है इसलिए प्रशंसा पहले बारे कर्म त्यागने से बंधन को प्राप्त हो गए कर्म करता हुआ फलत्याग में से मोक्ष प्राप्त कर दिया उसकी प्रशंसा है किसके लिए कहा ठीक हमें कहते हैं कर्म त्याग फल त्याग है हो त्याग तेना सा दोनों में सादृश्य समानता है किस में त्याग को लेकर के वहां भी त्याग है यहां भी त्याग है कर्म त्याग निंदा या कर्म त्याग की निंदा की पहली वाली तो त्याग की निंदा है बंधन को प्राप्त होगा व्यक्ति नित्य कर्म का त्यागना बंधन का कारण संसार के कारण है अथवा शरीर को कष्ट हो भय है इस कारण से त्याग देना कर्म को बंधन का कारण है वो संसार के कारण है उनकी निंदा हो रही है तत्फल त्याग में वो कोई कर्म कर रहा है फल का त्याग कर रहा कर्म छोड़ा नहीं उसने कर्म को त्याग नहीं फल को त्यागता है तत्फल स्तुति तृत्यर्थम इसम वचन ये वचन उसके लिए है इसके लिए कहा गया संगम तक तो अफलम चाहिए सत्याग साथी को पता बोक्स भागीदार बनता है ये कहने के लिए है उपक्रमा से स्वीकार होने से ना विरोध होती है पूर्वा कोई विरोध नहीं या त्याग त्याग तो यहां भी है पूर्व भी था उत्तम ये व्यक्ति ये जो कहा हुआ है पहले उसी को स्पष्ट करते हुए आदो त्याग सामान्य दिशा पहले त्याग के सादृश्य दिखाते हैं पहले वाले में कर्म का त्याग था और यहां भी त्याग है किसका फल त्याग है त्याग का सादृश्य सामान्य मैंने सादृश्य त्याग का सादृश्य देखा विस्तार करते अस्थि ही कहा जाइए अस्थि ही कर्मसन्यास्य फलाभिसन संधि त्याग से पहली बार दो में कर्म का कर संन्यास कहा हुआ है अब वर्तमान में फल के त्याग कहा हुआ है त्यागत तो सामान्य त्यागत्व धर्म तो दोनों में वहां भी त्याग है यहां भी त्याग है ठीक है सत्य सामान्य जब सामान्य सादृश है दोनों में त्यागत तो धर्म तो दो है कर्म या फल त्याग में निर्देश सूत्र फिर यहां उपदेश जो हुआ है ना फल त्याग काुटी के लिए प्रशंसा के लिए कर्म करता हुआ फल त्याग वाला विशेष होता है जितने कर्म कर रहा है फल त्याग हुआ है इसकी विशेषता है इसके लिए है, उसको है तो उसके समर्थन करते हैं तत्व इत्यादि से होने कहाते इसको तत्र राजस तामसत्व पहले वाले राज त्याग तामस्याग हो गए कर्म त्याग वाला कर्म त्याग कर्म की त्याग की निंदा के माध्यम से एक की निंदा दूसरी की प्रशंसा होती है एक की निंदा दूसरे की प्रशंसा होती है, दूसरे की प्रशंसा करने में तात्पर्य होता है नहीं निंदम नि नहीं निंदा निंदम नि प्रवर्तते निंदितुम प्रवर्तते अपेतु विदेयम जो निंदा होती है ना निंदक पुरुष की निंदा के लिए नहीं होती है निंदा बाकी कोई बोलता हो अपनी जो इष्टा है प्रशंसा के लिए वो तो खराब है माने ये अच्छा है बोलने में तात्पर्य होता है किसी तो की निंदा करता हो समझना चाहिए किसी की प्रशंसा कर रहा है दूसरे की प्रशंसा कर रहा है वो यह समझना चाहिए नहीं निंदा निंदितुम निंदम प्रवर्तित कहा उसके लिए प्रवृत्ति नहीं निंदा के लिए निंदे व्यक्ति की निंदा के लिए नहीं होती तात्पर्य अभी तो विदेश विधेय तो जो अपना विधान कर रहे थे जिसको प्रशंसा करना चाहते प्रशंसा के लिए वो ये कहा हुआ है आगे टीका में बोलते हैं एवं पूर्वापर विरोधम पराकृत कर्म में कर्म फल के त्याग में पूर्व पर विरोध पूर्वाजी ने दिखाया था पहले तो कर्म त्याग बता दिया अब फल त्याग बता रहे हैं विरोध है तो सिद्धांत कहते हैं आप इस प्रकार से पूर्वापर में विरोध मान कर्म त्याग फल त्याग में विरोध हो गया ना कर्मत्याग के प्रसंग में फलत्याग कहां चला है विरोध का खंडन के पराकृत खंडन कर अनंतर श्लोक श्लोक तात् आगे के श्लोक है दसवा श्लोक उसका तात्पर्य बताते हैं कहास्तु इत्यादि वासी में कहते हैं यस्तु अधिकृत जो अधिकारी होगा वित्त कर्म के लिए अधिकारी होगा अधिकृत संगम तक फलाभि सं दोनों को त्याग करके कर्माशक्ति फलाशक्ति दोनों को त्याग कर नित्य कर्म करोति जो अधिकारी है नित्य कर्म को करता हो करता है वह तस्य उस अधिकारी का फल रा कलुषित क्रियमाण अंतकरण फल पे आशक्ति के माध्यम से मान दूषित होने वाला जो अंतकरण था दूषित नहीं कर पाया फल पे आसक्ति न होने से फल के जो आसक्ति है अंतकरण को दूषित करने वाली है वो नहीं है उसमें फल की आसक्ति न होने से जो नित्य कर्म कर रहा जो व्यक्ति संग और फल को त्याग करके तो तत्व उस व्यक्ति का फ, फल राग आदि ना फल में जो तो राग द्वेषादी है कहीं राग है कहीं द्वेष है इसके द्वारा अकलुषित्रिया अंतकरणम कहा जिसका अंतकरण अकलुषित है राग आदि के द्वारा रंजित नहीं है दूषित नहीं हुए अंतकरण जिसका क्यों पाल में आ आशक्ति नहीं उसकी और नित्य कर्म भी संस्कृम अंतकर्ण दूसरी बात है फल रा फल में आसक्ति भी नहीं उसकी दूसरी बात नित्य कर्म के द्वारा संस्कार हो चुका है अंतकर्ण जिसके संस्कारित हो गया है विशुद्धति का नित्य से कर्म भी संस्कृत नित्य कर्मों के द्वारा संस्कृत संस्कार किया गया जो अंतकरण है ना विशुद्धति विशेष रूप शुद्ध हो जाता है उसका विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोक संभव जो अंतकर्ण विशुद्ध हो जाता है तो क्या होगा मलिन होने पर विषय चिंतन में लगा हुआ होता है और विशुद्ध होने पर क्या प्रसन्न हो जाता हो, प्रसन्न रहता है और आत्मालोचना समोपति आत्मा का विचार करने की सक्षमता प्राप्त कर जाता है अंतकर्म वही माने विषय विशेष जाने वाला वही है आत्मा चिंतन करने वाले वही है तो जित्य कर्म करते करते अंतकरण शुद्ध होने का मतलब फल में सकते नहीं है फल के आ सकते की आसक्ति को छोड़ करके नित्य कर्म करता हो तो उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो कलुषित नहीं रहेगा दूषित नहीं होगा उसके द्वारा अंतकर्म शुद्ध हो जाता है शुद्ध होने पर विशुद्ध जो मन होगा अतिशुद्ध हो जाता है प्रसन्न अवसार हो जाता है तो आत्मा लोचन समम बच गया आत्मा का विचार करने में सक्षम होता है उसका जो मन मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं मेरा स्वरूप क्या है ऐसे व्यक्ति जाने सक्षम होता है तस्वीर नित्यकर्मा अनुष्ठान वही जो व्यक्ति नित्यकर्म के अनुष्ठान से अंतकर्म जितना शुद्ध हो गया ऐसा जो व्यक्ति होगा आत्मा ज्ञान अभिमुख आत्मज्ञान के तरफ हो जाता है वो व्यक्ति अंतकरण शुद्ध होने पर नित्य कर्म के माध्यम से अंतकरण शुद्धि अंतकर्म की शुद्धि होने से आत्मज्ञान की तरफ अभिमुख होगा उस तरफ जाने की तैयारी करता है क्रमण यथा प्रतिष्ठा करें क्रम के द्वारा जैसे तन निष्ठा उसमें आत्मज्ञान में निष्ठा होगी क्रम से जाते जाते आत्मज्ञान तन निष्ठा आत्मज्ञान निष्ठा से आप जिस प्रकार हो तब आत्मज्ञान पर जिस प्रकार निष्ठा बन सके शुरू का साधन कौन रहे नित्यकर्म फलाभि संधि रहित होकर के नित्य कर्म करने का इतना तब परिणाम होता है माँ आत्मज्ञान के तब रुचि बढ़ जाती है उसकी मन प्रसन्न होने पर स्वच्छ होने पर ईश्वर गुरु द्वारा कुलुषित नहीं राघ देश का द्वारा ऐसा होकर तब फिर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो जाती है कहते हैं बत तब वक्त वो बताना है बताना चाहिए अब किस प्रकार उससे ज्ञान निष्ठा में पहुंचेगा व्यक्ति नित्य कर्म करते हुए फलाशक्ति रहित होकर के अंतकल शुद्ध हुआ हो अंतकल शुद्ध होने पर आत्मज्ञान की तरफ झुकाव आया वो झुकाव से आत्मज्ञान में निष्ठा बनती है नित्राम स्थिति तो उसको यहां बतलाना अभिष्ट है आगे नित्य कर्म कितनी बड़ी महिमा है मोक्ष तक पहुंचाने वाला है ये कहना है इसके लिए आरंभ करते कहना चाहते हैं न देश कुशल हम कर्म कुशल नानु सचते यागी सत्व सो मेरा भी छिन्न संशय नव्य कुशलम कर्म कुशलेना अनुस्यगी सष्टो मेरा भी छिन्न संशय देखो नित्य कर्म करते करते करते एक स्थिति में पहुंचा हुआ है अंतकरण प्रसन्न हो गया छाप हो गया विषय के द्वारा मलिनदार्थ नहीं है अंतकरण में राग राघ आदि हट गए नित्य कर्म के फल फलस्वरूप ऐसा रहा तो क्या स्थिति में पहुंचता है व्यक्ति जब सिद्ध बन जाता है तो नद्वेष्टी अकुशल कर्म जो कामयादी कर्म है ना अकुशल कर्म है काम्य कर्म अच्छा नहीं है काम्य कर्म उसके साथ द्वेष भी नहीं करता ये काम्य कर्म क्यों बनाया ये क्यों करता है काम्य कर्म द्वेष नहीं करता जब मन प्रसन्न हो गया जब नित्य कर्म के से मन धूल गया मन सच्ची चित्त हो गया तो जो कामयादी कर्म है अथवा प्रतिषिद्ध कर्म है उसका द्वेष भी नहीं करता और कुशले नाम जैसे जो अच्छे कर्म शुभ कर्म है कर्म है उसमें आशक्ति भी नहीं करता उस स्थिति में पहुंचा हुआ होता पहले जब तक अंधकर्म शुद्ध नहीं था तब तक तो रागद्वेष युक्त था कुशल कर्म जो कामव्यादी कर्म की निंदा करता था और कुशल कर्म नित्य कर्म आदि की प्रशंसा करता अब नहीं करता दोष का अभाव है पहले एक में राग था एक में द्वेष था अंतकर्म की शुद्धि का अभाव काल में ये नित्य कर्म के माध्यम से अंतकर्म शुद्ध हो गया उस पश्चात न द्वेष्टिशल कर्म न द्वेष नहीं करता क्यों अशल कर्म है यानी कामव्यादी कर्म है प्रतिनिध कर्म है उसे द्वेश नहीं करता और कुशले न अनुसार जाते कुशल कर्म आजो जो पुण्यकर्म है उसके साथ आसक्ति भी नहीं करता ये करना है भी है नहीं क्यों फल प्राप्त में है वो अंधकर्म शुद्ध हो चुका है उसका ये सब अंधकर्म शुद्धि के लिए साधन थे कुशल कर्म अच्छे कर्म जो होते पुण्य कर्म हो चुका है उसका त्यागी फला त्यागी कौन सी त्यागी नित्य कर्म कर रहा है त्यागी है फल के त्यागी है वो त्यागी सत्वम यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य आ जाता है उस काल में जो वस्तु जैसा है उसके ग्रहण करने के सामर्थ्य आता है पहले तो भिन्न वस्तु को भिन्न समझता था सर्वत्र चेतनात्मा मानता था विषय रूप से मानता था किस रूप से विश्व रूप से मानता था कि अभी सत्वम माने यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य आता है उसमें यथार्थ तो ग्रहण सामर्थ्य जो वस्तु जैसा है वैसा देखने सामर्थ्य समाविष्ट सत्व आविष्ट है प्रविष्ट है यथार्थ ग्रहण में प्रविष्ट है जैसा है जो वस्तु जैसा है वैसे में बैठा हुआ होता है मेरा भी बुद्धिमान है वो उस काल में पहले बुद्धिमान नहीं था बुद्धिमान हो गया छिन्न संशय सारे संशय को छेदन कर दिया उसने छेदन हो गया सारे संशय उसका कोई संशय नहीं अब इसके पास ऐसा होता है नित्य कर्म का फल इस तरह से हो जाता है करते करते वहां पहुंच जाता गया। है व्यक्ति कहा फैसल कहते हैं नद्वेष्टी और कुशलम मैंने अशोभनम काम्यम कर्मा जो काम्य कर्म को अकुशल कर्म कहते हैं विद्वान लोग जो अज्ञानी काम्य कर्म को बहुत बड़ा मानता है ईश्वर के पुत्र आदि को बहुत मानता है फल को लेकर करता है अकुशल कर्म है अशोभन कर्म है वो काम्यम का, काम शरीर आर्म द्वारा अशुभ क्यों है आगे शरीर देने वाले हैं क्या देने वाला है शरीर देंगे और क्या देंगे फल भोगने के लिए शरीर शरीर के अनार के जैसे भी शरीर हो स्वर्य यही है संसार का कुशल में इसलिए कहा है कर्म को शरीर के आरंभ पहला के शरीर की उत्पत्ति के माध्यम से संसार देने वाले हैं अशुल कर्म उसका द्वेष नहीं करता कुशले शोभने जो अच्छे कर्म होते हैं पुण्य कर्म मानते हैं नित्य कर्म ने यही है कुशलेता नित्य कर्म में सत्त्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तनिष्ठा हेतुत्व मोक्ष कारणम कर्म कैसा है अंतकर्ण की शुद्धि होगी इसके द्वारा सत्त्व शुद्धि सत्त्व माने अंतकर्ण अंतकरण की शुद्धि नित्य कर्म के माध्यम से और अंतकर्ण शुद्ध पर ज्ञान ज्ञान की उत्पत्ति अहम ब्रह्मास्म जो ज्ञान और ब्रह्माकार वृत्ति उत्पत्ति फिर उसके बाद में उसी निष्ठा उसी स्थिति हेतु इसका हेतु है कौन नित्य कर्म सत्य शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति उसमें निष्ठा ज्ञान की ज्ञान में निष्ठा इसमें हेतु बनता है को है, नित्य कर्म इस नित्य कर्म में मोक्ष कारण नित्य कर्म मोक्ष कारण है इधम ऐसा नहीं मानता इसको उस काल में इत एवं नोक्ष का कारण है करके उसमें आसक्ति भी नहीं उसके नित्य कर्म में मानी ज्ञान निष्ठा में पहुंचा हुआ है उस काल में नहीं है तथा भी माने उस नित्य कर्म भी प्रयोजन अपश्य अप्रयोजन नहीं था क्यों नदी पार होने के बाद में नौका को प्रयोजन नहीं समझता इस प्रकार उसका कार्य पूरा हो चुका है वह पहुंचने के लिए नित्य कर्म कर रहा था पहुंच गया ज्ञान ज्ञान निष्ठा बैठा हुआ है हम ब्रह्मास्त भाव में है कोई प्रयोजन फल न देखता हुआ न अनुसंगम प्रतिम न कौती कहा, कहा। अनुसंग नहीं करता प्रेम नहीं करता उसमें भी किसमें नित्यकर्म ही प्रेम नहीं आओ पहले करता था अनित्य कर्म में अनिष्ट कर्म द्वेष करता था भाई अब नहीं करता न द्वेषलम कर्म कुछ नाम सजे त्यागी होता है वो कुन रसोग वो कौन है वो नित्य कर्म में मैं प्रेम भी नहीं रखता आसक्ति भी नहीं और अनिष्ट कर्म में द्वेष नहीं करता कौन है कहा त्यागी है वो क्यों कौन त्यागी फला त्यागी नित्य कर्म करता हो फल के त्याग करने वाले को प्रश्न आए कहा पुनरासव प्रश्न तो त्यागी वो त्यागी हो पूर्वोक्तरा कहते हैं पहले कहा था कहां नवमें श्लोक में कहा था त्यागी सत्य समापिष्ट हो तेरा विषण आज जो कहा था पूर्वोक्तरा संगफ फल पर त्याग न जो मैं कर्म में आसक्ति फलास्कृति दोनों के त्याग के द्वारा ही था कर्म कर रहा है कर्म करता था कर्म में आसक्ति नहीं कर्तृत्वाभिमान रहित होकर फलाभिमान से रहित होकर कर्म करता था वही है यही त्याग है उसका कर्म ही नहीं है फलत्याग फल त्यागी, त्यागी कहा हुआ। त्यागी। फल त्याग करने वाले को त्यागी कहा यह तद्वान त्यागी यह कर्म ही संयम तत्व तत्फल तथा दोनों को त्याग दोनों को त्याग कर्म में आसक्ति और फल में भी आसक्ति को छोड़कर नित्य कर्म अवस्था मैंने कर्म में आशक्ति फलाशक्ति को छोड़ करके नित्य कर्म में कर अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को त्यागी शब्द कहा त्यागी सब्त समाविष्टो में त्यागी शब्द आया वो त्यागी है। त्यागी कहा नित्य कर्म में अनुष्ठान करने वाले को त्यागी कहा गया है करापुनर पुनर्सौ अशलम कर्म न दृष्टि कुशलित न अनुसजत किस काल में जाकर के ऐसा करेगा नित्य कर्म कर रहा था फलाशक्ति और कर्माशक्ति दोनों में आशक्ति त्याग कर रहा था कितने समय में किस काल में पहुंच करके भावना उसकी होगी माने अकुशल कर्म से द्वेष भी नहीं करता अकुशल कर्म से अनु अनुशक्ति भी नहीं करता कहा कब होगा ये? अब दृत्य कर्म कर रहा है वो कब कब होगा ये ये प्रश्न है कदा असू वो जो व्यक्ति नित्य कर्म कर रहा है फल त्याग फलत्यागूर्व नित्य कर्म कर रहा है वो व्यक्ति अकुशल कर्म द्वेष काम्यकर्म आदि के साथ द्वेश कब नहीं करता वो और कुशलेत और कुशल मन शोभन कर्म है दित्य कर्म है उसमें अनुशक्ति भी आशक्ति भी नहीं करता कब करेगा उच्चत उच्चत ग्रंथ जब उत्तर देते हैं सप्त समाविष्ट हो माने यथार्थता में आविष्ट जब वस्तु जो यथार्थ में पहुंच जाता है पहले तो अन्य को अन्य मान बैठा था, था जो वस्तु जैसा वैसा दिखता है कई स्थिति होगा माना आत्मभाव में पहुंचने बरूर है ये समाविष्ट तो सत्य ना आत्मा आत्मा आत्मा अनात्मा विवेक विज्ञान हेतु ना करें सत्व ही है समाविष्ट सम्याप्त समय इत्यादि सत्य जब सत्व के द्वारा सिद्ध हो जाता है आत्मा अनात्मा विवेक विज्ञान हेतु आत्मा अनात्मा को पृथक करने वाली जो हेतु है साधन है, है। समाविष्ट उसके द्वारा सिद्ध होगा वो कौन करेगा ज्ञान करेगा विवेक उसके द्वारा समयक्त होने पर फिर न देश कुशलम कर्म कुशलना अनुसर तब होता थी। है व्यक्ति स्थिति है अतएव इसलिए मेधावी है जब आत्मा आ रहा तो विवेक करने का अवस्था में पहुंच जाता है नित्य कर्म का परिणाम ऐसे हो जाता है तो अतएवी से, से भी वो बुद्धिमान कहा जाता है वेदा वाला है बुद्धि वाला है ऐसा माना जाता है मेधया आत्मज्ञान लक्षण वेदा कौन सी आत्मज्ञान आत्माकार उसके द्वारा युक्त माना जाता है प्रज्ञा ये प्रज्ञा है बुद्धि है समृक्त समृक्त होता है मेधावी तद्वान मेधावी उसको मेधावी कहा जाता है मेधावीत्वादेवा मेधावी है बुद्धिमान है वो आत्मा रात जो विवेक करने के सामर्थ्य आगे चलते चलते चलते जाते जाते एक दिन ऐसे हो जाता है देखो जैसे वृक्ष करता है पहले वाली चोट से करता है बीच वाले से, से करता है अंतिम से करता है वृक्ष करता मानी दो भाग हो जाना है कुलाड़ी लेके काट रहे हैं पहले वाले चोट से कहा गिराओ पक्ष बीच वाले से तो कितने चोट के बाद गिरा अंतिम चोट के बाद कौन से चोट के बाद तो फिर पहले वाले व्यर्थ हैं क्या पहले वाले व्यर्थ नहीं है सवेरी बनते गए बनते गए तब काम होगा इस प्रकार यहां है नित्य कर्म करते करते करते इस तो बोलता है नित्य कर्म के तो महिमा है यहां मेधा भी हो जाता है जो वस्तु जैसा है वैसा ज्ञान वाला हो जाता है मेधावित्वादेव छिन्ह संशय का मेधा भी जो होगा ना उससे संशय रहित हो जाता हो व्यक्ति संशय छिन्ह संशय छिन्नो अविद्या संशयो छिन्न छिन्न हो गया अविद्या के द्वारा होने वाला जो संशय था, था अविद्या के तुला ज्ञान है संशय अविद्या के द्वारा होने वाला वो नष्ट हो गया गया जिसका एस्चिया? जिसका आत्मस्वरूप अवस्थान वे वह जिसके ऐसा हो गया छिन्न हो गया समस्या अविद्या के द्वारा हुआ जो संशय समाप था समाप्त हो गया स्थान अवस्थान व्यवहार यह मान्यता आ जाती है आत्मस्वरूप में रहना ही परम श्रेय है मुख्य कल्याण इसी में है इस भाव में है वो आत्मस्वरूप में रहना शरीर में रहना नहीं शरीर से पृथक हो गया आत्मस्वरूप में रहना ये कल्याण परम कल्याणम परम श्रेय निश्लेषम निश्चय साधन मोक्ष का साधन वही है नान्यत किंचित यही है छिन्न संशय अन्य कोई नहीं है साधन यही साधन है इसमें पहुंच जाता है नित्य कर्म करते करते एक दिन इत्य एवं निश्चय इस प्रकार के निश्चय के द्वारा छिन्न संशय इस आत्म भाव में रहना ही स्वरूप में रहना ही परम श्रेय का कारण यही है मुख्य है सही भाव में रहना पर मुख्य का कारण नहीं है ऐसे भाव अन्य कोई नहीं है कारण यही होना ही छिन्न संशय कहा जाता है निश्चय न चिन्ह जो अधिकृत अधिकारी है जो आत्मज्ञान में अधिकारी का पुरुष पूर्वोक्त न प्रकार कर्मे को अनुष्ठान पहले वोले कहा जो प्रकार है उसके द्वारा कर्मे को अनुष्ठान करेगा वो पूर्वश्लोक में कहा कैसा नियतम कार्य वित्त वेर कर्म नियतम कृत अर्जुन ये पूर्वोक्त प्रकार है कर्म का अनुष्ठान पूर्वश्लोक में हुआ कार्य वित्त वेर कर्म नियतम कृत अर्जुन संगंत्रता फलन जैव सत्व को मतभ त्यागी सातव को मता कहा हुआ है तो कर्मफल के त्याग के बारे में कहा हुआ है पूर्व श्लोक में उसी के उसी प्रकार से कर्म करना है संजाशक्ति फलाशक्ति दोनों को त्याग कर नित्य कर्म कर वही साधन है यहां पर कर्मयोग अनु कर्म संस्कृता उस कर्म मैंने कर्मयोग का अनुष्ठान किया क्रम से किया उसने उस कर्म से धीरे धीरे क्रम से कहा मोक्ष तक पहुंच जाता है किस क्रम से नित्य कर्म करा सा आत्मा पहले अंतकर्म की शुद्धि होगी सांस्कृता आत्मा माने अंतकर्म ऐसे अंतकर्म जिसका शुद्ध हो गया नित्यकर्म के द्वारा वह संग ऐसा होता हुआ जन्मादि की क्रिया रहित तो है ना? फिर जन्मादि क्रिया नहीं जाए ते अस्थि पर्वते आदि क्रिया लगने वाली नहीं वहां रहते ना निष्क्रियम आत्मा आत्मा आत्मान आत्मा जो निष्क्रिय आत्मा है आत्मा में कोई क्रिया नहीं उसी को आत्मरूप से समझता है ऐसा संबुद्ध जो संजात उत्पन्न हो गया ज्ञान जिसको उत्पन्न हो गया जिस क्रिया आत्मा को भी आत्मा में ही आत्मभाव से रहना वो स सर्वकर्माण मनसा संस वो सारे के सारे कर्मों को मन से क्या देता है तो पंचम अध्याय में कहा था नैवकर्मन नकार कहा था वहां कोई न करता हुआ न कराता हुआ कर, कर, करा रहता कहता सर्वकर्माण संन्यास है सुखम बशी सर्वकारी मनुषा संाहते सुखम बसी नवद्वारे पूरे दी दाइप न्याय कहा था तो हो गये ये नवद्वार टूर में जीवन जीवनमूक्ति अवस्था में है अभी वो अभी वेल मुक्ति में नहीं पहुंचा है ऐसे होते हुए मन से ही सारे कर्म को त्यागता हुआ यही नवद्वार नव दरवाजा रूपी शरीर में रहता है रहता है न करो थी न कर रही थी कहा।, रही कहा वो करता भी न करवाता भी उस स्थिति में हो जाता है यह कारण आशीना इस प्रकार से कर, रहता हुआ नष्कर्म लक्ष्म ज्ञानेष्ठाम निर्गता कर्म निर्गता कर्माणी यश्मा निष्कर्मा जिस जिसके सारे कर्म निकल गए आत्मभाव में पहुंचने पर कोई कर्म नहीं है शरीर भाव में रहने पर कर्म है ब्राह्मणादि जो जन्म धर्म जाति देते हैं शरीर क्या है तो जहां कर्म समाप्त तो हो उस निष्कर्मा का आत्मा को निष्कर्मा कहा जाता है उसमें धर्म आएगा नैष्कर्म न लगा दिया है नष्कर्म लक्ष्मण ज्ञान निष्ठाम और जो नैष्कर्म लक्षण जो ज्ञान निष्ठा है ज्ञान की स्थिति है आत्मज्ञान की स्थिति उसको प्राप्त करता है वो सूर्यसाधर नित्यकर्म वैसे चलते चलते वहां पहुंच जाता है महान फल है इसका इतने पर यह कहा इत्यादि पूर्वोक्त से कर्मयोग से प्रयोजनम अनेन श्लोकें उगतम पहले कहा हुआ जो कर्मयोग था जो तो नित्य कर्म की जो प्रशंसा की थी कार्य वित्त कर्म ये कहा हुआ था कर्तव्य मान करके जो कर्म किया जाता है इत्यादि पूर्व श्लोक में आता था नवे श्लोक में उसको यहां पर प्रयोजन ये श्लोक द्वारा कहा गया ये श्लोक में है ऐसे प्रयोजन में पहुंचेगा द्व्य कुशलम कर्मा आगे जाके स्थिति ऐसी हो जाएगी उसकी और कुशल कर्म के साथ द्वेष भी नहीं करेगा स्थिति प्राप्त तो हो जाता है वही कर्म के माध्यम से द्वित्य कर्म जो पुरुषों के कारण कार्य वित्र कर्म नियतन कृत दुरा संगम तुगुता तो फलम तैयार सत्याग्रह सात को पता वही द्वित्य कर्म इस तरह करने से यहां तक तो पहुंच जाता है कुशलन कर्मा कुशल अनुसार त्यागी सत्य समाविष्ट हो मेरा भी छय यहां पहुंच जाता है इतने महिमा नित्य कर्म की पूर्वोक्त से कर्मयोग से प्रयोजन पैलित जो नौवे श्लोक में, में कहा था कर्मयोग का प्रयोजन नित्य कर्म का प्रयोजन फल अनेर श्लोक है ना उगत इस श्लोक के द्वारा दसवें श्लोक के द्वारा कहा गया फल ये फल एक कहा समय हो गया है नहीं रखते फिर करतेम पूर्ण पूरा राम देवा ओ